सौकेरस्ाक्षर चरस्र्वाणी भूता निकूटस्थोक्षर उच्य से उत्त पुषस्त परुदाहृत यो लोकत्रयमाश्य विभर्ज्य व्यय ईश्वर यस्मा क्षमती तोहम्क्षरादिचोत्तम अतस्म लोक वेदे च प्रथ पुरोत्तम नारायण <coughs> सम्पस्थित संत समुपस्थित विद्वत संतवृंद भक्त भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओ जैसा कि पिछले दिनों निरूपण किया गया कार्य कारण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 जो भी कार्य होता है नश्वर होता ही है चाहे जीव के द्वारा शिष्ट कोई पदार्थ हो चाहे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के द्वारा ही शिष्ट कोई पदार्थ क्यों न हो कार्यत्व नित्यत्व का प्रयोजक होता ही है जो कुछ क्षण प्रपंच है वह कार्य है सारा सर्वाणी भूतानि यहाँ भूत शब्द का प्रयोग किया गया है भूत शब्द का एक अर्थ प्राणी होता है जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब भूत कहे जाते हैं भूत शब्द का अर्थ पंचभूत भी होता है पंचभूत और पंचभौतिक प्रपंच के सहित जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबको यहाँ क्षर समझना चाहिए कार्य प्रपंच में तादात्म्यपन्न जो चेतन है उसको कार्योपाधिक चेतन कहते हैं कल्पोत्पादन किया गया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 इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यत उसी को दूसरे अध्याय में कहा गया प्रजात यदा का सर्वान पार्थ मनोगतान काम मनोगत होता है इसलिए उसे मनोज कहते हैं मन के मन का अर्थ है अंतकरण का दो विभाग करना हो कोष की विवक्षा से मनोमय और विज्ञानमय तब काम का निवास बुद्धि में मन में मान लें लेकिन अभिव्यंजक संस्थान इंद्रियां हैं अतः इंद्रिय मन और बुद्धि ये काम के दुर्ग हैं निवास स्थल हैं अभिव्यंजक संस्थान हैं इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्चते अब हमारे पास विचार करने की सामग्री यह है कि कारण शरीर को अविध्यात्मक मान लेते हैं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 इस दृष्टि से अविद्या काम कर्म की परंपरा चलती है लेकिन जानाति क्षति करोती की दृष्टि से ज्ञान काम और कर्म की परंपरा चलती है और तीनों प्रकार की शक्तियाँ हमारे आपके जीवन में सन्निहित भी हैं जानाति की प्रधानता से विज्ञानमय कोष है क्षति की प्रधानता से मनोमय कोष करोति की प्रधानता से प्राणमय कोशक्ति विविधव शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेता स्वतरोपनिषद तो हम लोगों में भी तीनों प्रकार की शक्तियां सन्निहित हैं जानाति क्छति करोती ज्ञान शक्ति का संपादन विज्ञानमय कोष के द्वारा होता है इच्छा शक्ति की स्फूर्ति मनोमय कोष के द्वारा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 अध्यास ही अविद्या है आ, इस पर भगवत पाद के हृदय में सन्नित भावों को व्यक्त करते हुए भान्तिकार वाचस्पत मिश्र जी ने लिखा कि वस्तुता भाष्यकार को अविद्या अध्यास का उपादान कारण मान्य है वे अध्यास को ही अविद्या नहीं मानते फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से अध्यास को अविद्या कह दिया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 अध्यास ही अविद्या है ऐसा मन नहीं है मामती कार वाचस्पत मिश्र जी ने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि मंडू की कारिका पर भगवत पा शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है उसमें उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अध्यास के उपादान कारण के रूप में अविद्या को स्वीकार किया है भागवत का यारहवा स्कंद इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्धव जी के प्रति वचन है अध्यासो विद्यकृत अध्यास अविद्यकृत अविद्या का कार्य है अध्यास इस दृष्टि से जब हम अविद्या को अध्यास कोटि का मान लेते हैं जैसा कि योगदर्शन ने माना क्योंकि उनके यहाँ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 तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कि सुनकर तो वेदांतियों का आश्चर्य होगा सामान्य रीति से जो उधर उधर से पढ़ के वेदांति हो जाते हैं शंकराचार्य जी ने पूर्व पक्ष उपस्थापित किया आत्मा ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं किस अभिप्राय से कहा आत्मा का ज्ञान किसी को आए ही नहीं आत्मा तो स्वप्रकाश है स्फुर है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 दोष की प्रसक्ति होगी भैयाकरणों हो के अनुसार स्वयं ही अनुभविता स्वयं ही अनुभव्य कर्म करते विरोध तो शब्द बड़े ललित होते हैं गुरु परंपरा से वेदांत का अध्ययन न करें तो बहुत भ्रामक होते हैं आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार आत्मरति संभव भी है क्या भगवान ने तो झड़ी लगा दी शब्दों की यस्वात्मरति देव से आदात्मतृप्त मानव आत्मनिव से संतुष्ट तस् कार्य न विद्यते एक भी संभव नहीं है न आत्मरत्ति न आत्मतृप्ति न आत्मसंतुष्टि तो भगवान ने असंभव शब्दों का प्रयोग किया वो लालित्य है साहित्यिक तो भगवतपाद ने कहा आत्मरत्ति तो संभव नहीं है अनात्मरति की निवृत्ति ही आत्मरति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 कोई पदार्थ ही ना हो अभाव हाँ कोटि का हो गया ना। इसीलिए गीता के पांचवें अध्याय का वचन ध्यान रखना चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहय्यंती जनतवः बहुत बढ़िया विचित्र बहुत मार्मिक वचन अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतवः अज्ञाने आवृतम ज्ञानम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 वो कहते थे आवारक बोलना चाहिए आवरक नहीं व्याकरण की दृष्टि से कहीं कहीं आवारक शब्द का प्रयोग है अधिकतर वही लोग आवरक शब्द का प्रयोग करते हैं दोनों मान लेना चाहिए आवारक और आवरक उसी को आच्छादक कहते हैं अब यहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों का वर्णन अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तो पूज गुरुदेव ने कहा कि देखो वैशेषिक दर्शन का खंडन गीता में भगवान किसकी कब चुटकी ले लें कह नहीं सकते और किसकी शैली में कब बोलने लग जाए मनस्ष्ठान इंद्रियाणी प्रकृतिष्ठानी कर सती ये वैशेषिकों की शैली में बोल दिया और यहाँ पर वैशेषिकों की खबर ले ली अज्ञाने नावृतम ज्ञानम अज्ञान से आवृत है ज्ञान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 कहना तो ये चाहिए न सर्प में रस्सी बुद्धि दार्शनिक से तालमेल तब बैठेगा न वहाँ तो ब्रह्मचेतन है आत्मा चेतन है लेकिन कितने दार्शनिक साहित्य व्यवहार के संपादक होते हैं सर्प में राज्य बुद्धि कहना चाहिए न तालमेल बैठ जाएगा न सर्प में रज्जु रस्सी रस्सी जा रहा है जगत रहा है अचित है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 थोड़ा संकोच करना पड़े अरे मोछ यों से थोड़े यूँ कर लो उसमें बाल थोड़े कट गए मोछ को यों कर लो यूँ कर लो सर्प में राज्य बुद्धि कहते तो बहुत अच्छा होता दोनों चेतन लेकिन भ्रांति का शिकार व्यक्ति मारा जाता इसीलिए कहा राज्यों में सर्प बुद्धि बहुत बढ़िया राज्यों में सर्प बुद्धि ताकि अनर्थ ना हो दृष्टान्त के बल पर भी अनर्थ की सिद्धि ना हो हमारे आचार्यों ने इसलिए रज सूतियों ने भी रज्जु में सर्प का दृष्टान्त दिया बात तो भी है कि सर्प में रस्सी बुद्धि हो जाती है लेकिन वह भयंकर उत्पात का कारण बन सकता है तब हो गया ना चारों की सिद्धि हो गई रस्सी का ज्ञान एक और रस्सी में सर्प का अध्यास दो अध्यास ज्ञानात्मक है उससे क्या हो गया फिर काम भगने का काम हुआ भगने की इच्छा हुई तो तो है इच्छा ज्ञान के ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में हेतु है यानी संग्रह त्यागन बिनु पहचाने ताते कछ गुण दोष बखाने ज्ञान जो है केवल प्रवृत्ति में ही हेतु नहीं है निवृत्ति में भी हेतु है इसलिए महाभारत का वचन भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने समुदृत किया कि प्रकाश में कुछ कंटक आदि का दर्शन हो जाता है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 एक होता है राक्षस उसको मैथिली में पभ्रमश में कहते हैं राक्षस भानतिकार का उदाहरण है मिथिला के थे तो बहुत से उदाहरण उन्होंने वहाँ की लोकोक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया है भावती मिथिला की लोकोक्तियों के अनुसार बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जो उत्तर प्रदेश आदि में उदाहरण मिलेंगे नहीं वो लोकोक्तियों के आधार पर बहुत सारे तथ्य प्रकाशित किया है वाचस्पति मिश्र जी ने एक तथ्य यह भी है वो जो राक्षस बोलते हैं राक्षस का परभ्रंश कोई मलिन व्यक्ति है जीवन में मलिनता है उपासना की पूँजी नहीं है उस शान की ओर से यात्रा कर रहा रात में गांव की ओर जा रहा है अब उसको राक्षस दिख पा वो राक्षस क्या करता है मणि के समान गोल मटोल हो करके प्रकाश विकिरण करता है प्रकाश विकिरण करता है लेकिन चक्षुरबंध कर देता है गंतव्य की ओर जाने नहीं देता उस मार्ग को नहीं दिखाता जिधर कांटे हैं खाई हैं उधर का मार्ग ही दिखाता है आँख को इतना चकाचौध कर देता है वो प्रकाश विकिरण करके जो उसको गांव तक ले जाने वाला मार्ग है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा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 तो हमने यह संकेत किया कि आनंद गिरिजी ने भाष्य के आधार पर एक प्रश्न उठा दिया कि जीवनिष्ठ जो अविद्या काम कर्म या ज्ञान काम कर्म उसके कारण ही उसको निमित्त बनाकर कर ही परमात्मा सृष्टि के रूप में क्षरप प्रपंच के रूप में क्यों नहीं व्यक्त हो जाते बीच में एक अक्षर को डालने की आवश्यकता क्या तब कहा नहीं भगवान श्री कृष्ण उचित समझते हैं कि अक्षर को डाला जाए अक्षर शब्द क्यों कहा यहाँ पर शंकराचार्य जी ने मधुसूदन सरस्वती जी आदि महानुभावों ने बताया अक्षर का अर्थ दो होता है प्रलय में भी जिसका क्षय न हो एक एक अर्थ अक्षर का होता है कि बाध का विषय हो दो तीसरा अर्थ भी अक्षर का होता है जो लिया भाषिककार भगवान ने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 ज उबादी का पिछले शर्त में नाम लेकर माला जो बनवाई थी उन्होंने उदाहरण दिया था सुवर्णाभूषण और सुवर्ण के बीच में सुवर्ण में किंचित संश्लेष तांबे का होगा तब आभूषण में स्थायित्व आवेगा सर्वथा सोने को ही आभूषण का रूप देंगे स्थायित्व नहीं आवेगा तो सर्वथा सद्घन सिद्धघन आनंद घन जो ब्रह्म है वो परिणत नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा आत्मयोग अब प्रश्न उठा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 आपको माया शब्द से चिर है एक है वो प्रभु जी एक विद्यार्थी है मठ में बहुत भोला वाला सम्पन्न परिवार का है बहुत भोला वाला तो चार पाँच साल पहले बौद्ध जिला को यह है, उड़ीसा में एक विद्या एक बच्चे ने युवक ने क्या क्या किसी संस्था के नाम पे चार पाँच लाख रुपया वसूल करके हड़प लिया बाद में पोल पट्टी खिली तो वो जेल में चला गया उसका नाम था प्रभु जी इस बच्चे का नाम है प्रभुपाद ये जो बच्चा है विद्यालय में बत्तीस विद्यार्थी हैं एक का नाम है प्रभुपाद अब उसको वहाँ किस स्मृति है तो लोग इसको प्रभुपाद बड़ा नाम हो गया ना पाद हटा देते अरे प्रभु साथी लोग ये कहते हम तो किसी को अरे तोड़े बोलते नहीं हम तो कहते आइए निर्विकल्पानंद जी महाभाग अपने शिष्यों को भी आइए मैं तू तो के तो बोलना जानता नहीं तो प्रभु जी तो उसका मुंह लटक जाता है प्रभु जी कहते ही उसको होता है कि हमको वही जेल में जाने योग्य मानते हैं <laughs> तो ये पोल पट्टी खुली कि इसको जी लगा कर बोलो तो बहुत नाराज होता है चिरता है तो निष्कर्ष क्या निकला वो चोर था तो मैं कोई चोर हूँ उसका नाम हो गया प्रभु या प्रभुपाद कही या प्रभु कही प्रभु जी लगा दिया तो उसकी त्योरी चढ़ जाती बहुत कष्ट पाता है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यही हुआ कि अगर माया सबसे ही चिड़ है तो स्वात्मय भाव रख लीजिए आत्मयोग रख लीजिए आखिर नाम बदलने से काम तो वही सदा न उसका लक्षण वही चढ़ता अर्थवा अतः आनंद संकेत कर दिया क्षण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 महाप्रलय की दशा में तो अद्वैत है ही एक में व्वितीय सृष्टि की संरचना की दशा में भी वास्तव में कार्य प्रपंच को लेकर या कारण प्रपंच को लेकर कार्य कोटि के पदार्थ को लेकर या माया अक्षर अक्षरात्मिका माया को लेकर भी द्वैत की प्राप्ति नहीं होती इसीलिए और जो तेरहवीं अध्याय में कहा गया भूतप प्रकृति मोक्षांच